ृजोषि को वचनम ओम शाँच शाँच शांत ओ पूरे पूर्णमुग्यसे पूर्णशा पूर्णमे वहशिष्य ओ शाशाशा शुद मे मां प्रभाषेना हो रहा संगदानी सत्यम वैषा तन्क्ता Om Apeyad Kaya Mana Om Shanti Shanti Shanti Shanti. शंकरं शंकराचार्यं शंकर्यशववादरा शूत्रष्य वंदे भगवत तो ईशरो गुरा इसमें द्वितीय भाष्य जुर्वेद्वित हाष्य गंधे प्रथम पंक्ति था अर्थ काषदीना सुखाथ प्रबोधनाथ अल्पग्रंथ वृत्तिरार्थोधन तस्में अर्थ प्रबोधनाथम अच्छा तस्मी इदम ये अर्थ प्रबोधनाथम यहाँ सुखे न अर्थ प्रबोधन नार, अर्थ प्रबोधन इस प्रकार के तो समास होगा किन्तु सुखे न ये करता भी नहीं है कर्ण भी नहीं है इसलिए समास अर्थात यहाँ योग विभाग करके समास लेना पड़ेगा तृतीय आदि योग विभाग करके क्योंकि यहाँ सुख क्रिया विशेषण है सुखेन सुख यहां क्रिया विशेषण को समस्त करने के लिए अर्थात योग विभाग ही करना होगा सुखा प्रबोधनाथ अल्पग्रंथ वृत्तिर आरभ्य आगे भाष्य में सदैर्धा विसरण गवसादनाथ प्रतीषद धा सदैर वहाँ अनुबंध क्या है सद धातु का? का क्या फल है कुछ सदैव धातु तीन अर्थ है नाश गति गमन अवसाधन शिथिलीकरण तो ये धातु का तीन अर्थ होता है सदृधातु का तीन अर्थ है और दो उपसर्ग दे दिया गया उपर नी पूर्वक सजल धातु आगे क्यों प्रत्यय हो जाएगा क्यों प्रत्यय करने वाला सूत्र विदा ची रूपम उपनिषद ये रूप निष्पन्न हुआ टीका में कहते हैं ननु उपनिषदो वृत्तिर न आर पूर्व सर्वदा कहेगा हम शांति में है आप क्यों हमको सलाहें मानो कर रहे पूर्व पक्ष का अभिप्राय देखे क्यों इस प्रकार कह रहे हैं तीन नंबर टिप्पणी देखे सिद्धार्थम सिद्ध सम्बधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते श्रोता श्रोतुम प्रवर्तते श्रोता सुनने के लिए तभी प्रभु होता है जब अर्थ सिद्ध अर्थ है और संबंध भी सिद्ध है अर्थात आप कोई काल्पनिक को और कुछ ना कुछ कहने लगेंगे हम क्यूँ सुनेंगे पूर्व पक्ष का कहना है कि सिद्धार्थ सिद्ध संबंधम, सिद्ध संबंध है बहुवी तो सिद्ध संबंध हो यश्य इसी प्रकार के पदार्थ है तभी कोई सुनने के लिए प्रभुत्व होगा असिध पदार्थ केवल काल्पनिक और बंध्या पुत्र बारे में कोई व्याख्यान करेगा कोई उसमें आग्रह नहीं प्रकाश करेगा पूर्व पक्ष इसी प्रकार की कहता है और भी आप ये जो उपनिषद कहते हैं उसमें जो पदार्थ का जो वस्तु का प्रतिपादन करना चाहते हैं तो इसका कोई संबंध ही नहीं है तो हम इसको क्यों श्रवण करेंगे वृत्तिर न आर प्राणीना काम कलुषित चेत उपनिषद श्रवणाद परमुखत्वाद विशिष्ट विशिष्टस्य अधिकारिणों दुर्निपत्वाद सत्यस्य जन्य विद्याया निष्प्रयोजनत्वात् बंध से चत्य कर्म भवृते उपनिषद्यद्याजनवाद जीव से चंसारी ब्रमता प्रतिद्यपक्षकता की प्राणी मात्र के काम कलुषित चेत तो का कलुषित काम कलुषित काम कलुषित चेतो यह प्राणी नाम चेत जिनका चित्त में बहुत वासना रहेगा वो उपनिषद परांग परमुख तो उनका मुखो उपनिषद तो श्रवण के दिशा में नहीं है विपरीत दिशा में है परांग विशिष्ट से अधिकारिनो नो आप कहेंगे कि नहीं नहीं जो काम कलुषित है वो लोग श्रवण करेंगे ऐसा नहीं श्रवण करने के लिए तो विशिष्ट अधिकारी है तो पूर्वक रूप से कहते कि विशिष्ट अधिकारी उसका क्या विशेषण होना चाहिए वो सब निरूपण नहीं हो पाएगा तो विशिष्ट अधिकारी दुर्निरूपत्वादात तो विशिष्ट अधिकारी में जो विशेषण रहेगा वो विशेषण का निरूपण नहीं हो पाएगा नहीं होने से उपनिषद श्रवण में कोई अधिकारी प्राप्त नहीं होंगे और तीसरी बात यह है बंधस्य तो सत्य जो बंध सत्य होगा जैसे घट सामने में है ये व्यावहारिक सत्य घट है और खाली घट का ज्ञान हो जाने से घट की निवृत्ति हो जाएगी नहीं होगी तो घट की निवृत्ति करना है तो मुसल प्रहार आवश्यक है ये कोई क्रिया है सत्य पदार्थ है तो क्रिया के द्वारा उसका निराकरण और अप्रसारण हो सकता है पूर्व प्रशीज कहता है बंधस्य तो बंध सत्य होने से कर्मभ्य एवं निवृत्ते है कर्म से ही इसकी निवृत्ति होगी कर्मभ्य एव एवकार होकर के ज्ञान मात्रा न ज्ञान से इसकी निवृत्ति नहीं होगी तो होने से उपनिषद जन्य विद्या या निष्प्रयोजन उपनिषद से जो विद्या होगी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा वो तो बंधु का निवृत्ति नहीं करेगी वो विद्या और बंध की निवृति आप कहते हैं कि बंध की निृत् हो जाने से जीव अपना ब्रह्म स्वभाव का अनुभव कर लेता है किंतु जीव से असंसारी ब्रमात्मता प्रतिपादित अशक्य थे न जीव ही असंसारी ब्रह्म है ऐसा प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीवत तो जब भी उसको जागरूक स्वप्न अवस्था सर्वदा तो संसारी ही अनुभव करता है असंसारी ब्रह्म कैसे हो जाएगा असक्य है संभव नहीं है नहीं होने से उपनिषद निर्विषय भी हुआ <laughs> निष्प्रयोजन पहले कहा था अधिकारी निरूपण नहीं हो पाएगा ये पहले कहा था <laughs> द्वितीय पंक्ति में कहा उपनिषद का अधिकारी नहीं है तृतीय पंक्ति में कहा विद्या निष्प्रयोजन है चतुर्थ पंक्ति में कहा कोई विषय ही नहीं है <laughs> संबंध के लिए तो ऐसा निर्भिषय उपनिषद उपनिषद का कोई विषय ही नहीं रहा तीन चीज पूर्व पक्ष निषेध कर दिया अर्थात तो ग्रंथ का अनुबंध में जो चार होना चाहिए एक ही खाली संबंध को छोड़ करके बाकी तीन चीज का पूर्व पक्ष कहा कि उपनिषद में ये तीनों नहीं है अधिकारी निरूपण नहीं होगा प्रयोजन नहीं है विषय भी नहीं है आशंका दिखा करके सिद्धांत कहते है अनुबंध चतुष्ट का श्लोक क्या है चाधिकारी विषय चा, चा, तो से प्रयोजन बिना अनुबंध ग्रंथाद मंगलम नव सचे तो वितीन चीज पूर्व पक्ष निराकरण करके कह रहे हैं उपनिषद शब्द विद्याया प्रदर्शनेन उपनषब्द निर्वचन विद्या विशिष्टाधिकमर्शन मत्वेन ग्रंथस विशिष्टाधिक्यादीम प्रथमम् उपनिषद शब्द उपनिष्छबूप सिद्धि आहत। उपनिषद शब्द का निर्वचन करेंगे शब्द का निर्वचन अर्थात प्रकृति प्रत्यय विभाग करके अर्थ निरूपण करना इसको निर्वचन कहते हैं व्यपत्ति शब्द से भी कहते हैं उपनिषद शब्द का जब हम प्रकृति प्रत्यय विचार करके देखेंगे विद्या या विशिष्टाधिकारी आदि मत को प्रदर्शन उपनिषद जो ब्रह्म विद्या है उसका अधिकारी विशिष्ट होते है विशिष्टाधिकारी तो विद्या विशिष्टाधिकारी मती तस्या विशिष्टाधिकारी विद्या में विशिष्टाधिकारी महत्व अर्थात विद्या का अधिकारी विशिष्ट होते हैं इसको भी दिखाएंगे प्रदर्शन त्रंथ स्य से तत्पद से विद्या विद्याजनक ग्रंथ भी विशिष्ट अधिकारी आदि महत्व मतलब उसमें भी विशिष्ट अधिकारी आदि महत्व आ जाएगा क्योंकि विद्या का अधिकारी अगर विशिष्ट होगा तो ग्रंथ का अधिकारी भी विशिष्ट होगा क्योंकि विद्या का जनक हो गया ग्रंथ विशिष्ट <coughs> अधिकारी आदि मत न व्याख्य तुम जैसे कहते हैं जो वैद्य विद्या प्राप्त करना चाहता है वो क्या यंत्र ग्रंथो खरीदेगा वो भी वैद्य ग्रंथ ही खरीदेगा वैद्य संबंधी ग्रंथ इसलिए जिस विद्या का जो अधिकारी तत् सम्बंधी का भी वही अधिकारी होता है विशिष्ट अधिकारी मत्व व्याख्युम दर्शय ये दिखाने के लिए प्रथम उपनिषद शब्द स्वरूप सिद्धि तावत आह उपनिषद शब्द स्वरूप का सिद्धि पहले दिखाते हैं। इसी से निर्णय हो जाएगा कि इसका अधिकारी विशिष्ट है ब्रह्म विद्या शब्द से ब्रह्माकार ब्रमाकार को कहा जाता है ब्रह्माकार भित्ति यही ब्रह्म विद्या है और ब्रह्माकार वित्तीय उपनिषद शब्द से ब्रह्माकार वृत्ति को ही कहा जाएगा और ये ब्रह्माकार वृत्ति मंत्रों से होगी तो इसलिए मंत्रों को भी उपनिषद शब्द से कह दिया जाएगा और मंत्र एक ग्रंथ में है तो इसलिए ग्रंथों को भी उपनिषद शब्द से कह देते हैं यहाँ पर मंत्रों का बात ना नहीं लाए शायद मुंडको में ये और कहे है अपरा अपराध विद्या जहां विभाग के है वहां ये बात कहे है यर्त ब्रह्म विद्या ब्रह्माकार भ्रमाकार होगा मंत्र से वो हो जाएगा ग्रंथ से इसलिए ग्रंथ को भी उपनिषद शब्द कहते हैं प्रथम उपनिषद शब्द स्वरूप सिद्धि भाष्य में उपनिषद शब्द <coughs> न्याचिकाचित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषय विद्या उच्यते उपनिषद निषद शब्द से ग्रंथ व्याचिकसित विग्रह कैसे कहेंगे व्याख्यातुम इष्ट ये जो ग्रंथ हो गया ये ग्रंथे न प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य कौन है कहते हैं यद वैद्य तद वस्तु वैद्य वस्तु में कर्मधारा है व्याचिख्यासित ग्रंथे न प्रतिपाद्य तदेव वैद्य तदेव वस्तु यहाँ तक कर्मधारा हो गया अर्थात तो यह जो कठोरपरिशा चल रहा है ये ग्रंथ के द्वारा जो प्रतिपाद्य है वो ही मुमुक्ष के द्वारा वैद्य है तो ये ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य नचिकेता सीखेता वे तीन बर मांगेगा तो तीन बर में एक तो द्वितीय बर में अग्नि को भी अग्नि विषय को विद्या को भी याचना करेगा तो ग्रंथ के द्वारा अग्नि विषय विद्या के भी तो प्रतिपादन हो रहा है तो अग्नि भी प्रतिपाद्य विषय हो जाएगा तो यहाँ कहते हैं कि यह ग्रंथ का प्रतिपाद्य वस्तु जो कहा गया वेद्य वस्तु वो ब्रह्म ही लेना है वो अग्नि को नहीं लेना है क्यों कहते हैं अग्नि इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय नहीं है वो गौण है एक नंबर टिप्पणी देखेंगे प्रतिपाद्य स्वर्गीय अग्नियादि विद्या या मुख्य उपनिषद बारहितुम वस्तु बिशीनष्टि वेद्य अगर वेद्य बोलकर के नहीं कहेंगे तो वाक्य हो जाएगा भाष्य में व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वस्तु विषय व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वस्तु अग्नि भी है जो स्वर्गदायक है तो उसमें अर्थात हमारे ये विद्या का विषय तो उसमें न चला जाए इसलिए कह दे वैद्य होने से अग्नि में नहीं जाएगा क्यों ये जो अग्नि है वो मुख्य वैद्य नहीं है मुक्षियों के द्वारा वो वैद्य नहीं है वो तो जो काम चाहता है शोक प्राप्ति चाहता है उसके द्वारा वेद्य है मुमुक्ष के द्वारा नहीं है टिप्पणी में आगे देखिये मुमुक्ष अवश्यम वेदनाथ तो, मुख्य जो उपनिषद है मतलब उपनिषद का जो मुख्य अर्थ है वेद्य वस्तु वो मुमुक्षियों के द्वारा वेदनार्ह वेदनार्हार्ह ज्ञेय है इसलिए भाष्य में भाष्यकार वेद्य शब्द ये हैं वैद्य अर्थात ज्ञे योग्य अर्था जो निश्चित रूप से जानने योग्य है और वो वस्तु है वस्तु अर्थात वस्तु ब्रह्म कहा जाते हैं अभी पंक्ति हो गया व्यासिक ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु आगे है विषय विद्या तो क्या समाज हो जाएगा दिया। दिया। दिया ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषयो विद्याया विद्या। ठीक है क्लिप्त अवय शक्तिया प्रयोग संभव समुदाय शक्तिपनिषद शब्द से न कलनी पूर्वपक्ष कहेगा उपनिषद शब्द से आप ये ब्रह्म विद्या को ले लेते हैं अच्छा हाँ ब्रह्म विद्यापनिषद श तभी ब्रह्म विद्या में उपनिषद शब्द आप प्रयोग कर दिए इसका कोई प्रमाण आपको देना पड़ेगा तो इसलिए प्रमाण देते हैं उपनिषदम हो ब्रूही क्यों कहते हैं अभी कठो उपनिषद चल रहा है उसका पूर्व में क्या पूरा हुआ था केनो कहता के केन का अंतिम में ये बात कहा गया था आपको भूलना नहीं चाहिए इसलिए कहते हैं उपनिषदम हो ब्रूही इत्यादि प्रयोग दर्शनाथ आप स्वयं देख करके आए हैं इसलिए प्रश्न नहीं होना चाहिए क्यों तो दर्शन धातुअर्थम आह धातु अर्थात सद्र धातु का अर्थ कहे उपनिषद शब्द है ना अच्छा आगे टीका में पूर्व पक्ष कहता है कि आप अभी प्रकृति प्रत्यय विवेचन करके उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या कहना जा रहे हैं तो प्रकृति प्रत्यय विवेचन करके सर्वदा अर्थ का निर्णय नहीं होता है गो प्रतिपदिक बनाने के लिए क्या धातु है गम धातु से प्रत्यय हो जाएगा डोस गमेर डोस अब ये कर्ता अर्थ में होता है अर्थात तो गम धातु का जो करता होगा उसको गहू कहेंगे अगर वो सो गई तो अंतर तो गम धातु का करता कभी और कुत्ता है तो उसको भी गौ कहेंगे तो प्रकृति प्रत्ये विवेचन करके सर्वदा अर्थ निर्धारण नहीं होता है कहीं समुदाय शक्ति रूढ़ी कर देते हैं तो ये सभी का मिलकर के ये अर्थ है प्रकृति प्रत्ये विवेचन करने से तो अन्यत्र भी जा रहा है इसको कहते हैं समुदाय करते है। तो शक्ति रूढ़ी अर्थ कहते है क्लिप्त अवय शक्ति प्रयोग संभव सिद्धांत कहता है कि अवयव शक्ति से जहाँ प्रयोग हो सकता है वहाँ समुदाय शक्ति उपनिषद शब्द न कल्पनीय नहीं लेना चाहिए जहाँ अवयव शक्ति प्रकृति प्रत्ये विवेचन करने से अर्थ आ रहा है वहा आपको समुदाय शक्ति लेना नहीं चाहिए क्यों समुदाय शक्ति लेना पड़ेगा तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा क्योंकि प्रकृति प्रत्ये विवेचन होगा तो आपको वो अर्थ याद रखना जरूरत नहीं आप प्रकृति प्रत्येक विवेचन कर लेंगे पच धातु है नूल पते है कर्ता अर्थ में नूल होता है तो ये जो पका वाला उसी को ही कहा जाएगा तो ये स्मरण रखने का इतना आवश्यक नहीं है इसलिए समुदाय शक्ति को नहीं लेना चाहिए अगर प्रकृति प्रत्ये विवेचन से अर्थ आएगा तो ये नियम है सिद्धांति ये बात कह रहा है इसलिए आप उपनिषद शब्द का कोई रूढ़ी अर्थ लेकर के अन्यत्र व्यवहार कर लेना ये ठीक नहीं है सिद्धांति कह रहा है पूर्व पक्ष पूछ रहा है अभी केन पुनर्थ अर्थ योग उपनिषद शब्द नद्या उचित उचित है पूर्व पक्ष का प्रश्न होता है किस अर्थ को लेकर के उपनिषद शब्द को आप विद्या का वाचकत्व व्यवहार करते हैं अर्थात उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या तो ये किस अर्थ को लेकर के कह रहे हैं किस अर्थ अर्थ धातु का किस अर्थ को लेकर के कह रहे हैं क्योंकि अगर प्रत्यय होता है प्रत्यय हुआ है वो तो करता में हुआ तो इसलिए धातु का अर्थ किस अर्थ होना चाहिए जो कि उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या हो जाएगी इस सिद्धांत कहता है कि उच्चेते हम उत्तर देते हैं। है सदरण गति इति धातु विसरणमर्थम योग वृत्ति आह धातु का तीन अर्थ हो गया क्या क्या विसरण गति अवसाधन तीन अर्थ प्रथमे विसरण अर्थम विसरण का अर्थ नाश धातु क्या है उसमें श्री दीर्घ श्री हिंसा तो लूट जाने से शरण सरन... विचरण पूर्वक आदाय ले करके योग वृत्ति प्रकृति प्रत्यय विवेचन करके समुदाय शब्द से अवयवशक्ति योगा ठीक है कैसे श्री दिर्ग दिर्गरी। श्री हिंसा भाष्य में उच्य उतर देते हैं ये मुख्य वो मुख्य वो दृष्टानुश्रविक विषय विष्णा संतह जो मुमुक्षु लोग होते हैं मुमुक्षु के लिए टीका में कहते हैं अच्छा मुमुक्ष वो दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णा तो दृष्ट और अनुश्रविक ये अर्थ टीकाने देते है अनुश्रविक अनुश्रव भेद अनु पश्चात श्रूयते श्रव इति श्रव अनु अर्थात पश्चात पश्चात श्रूयते गुरु उच्चारण पश्चात श्रूयते अनुश्रव वेद और वेदे भव अनुश्रवे भव इति अनुश्रविक हो करते अर्थात वेद में जो कहा गया क्या कहा गया विषय विषय अर्थात भोग्य पदार्थ और दृष्ट अर्थात लौकिक यह लोक में जो भोग्य पदार्थ है और परलोक में जो भोग्य पदार्थ है वो सब हो गया विषय तो ये हो गया दृष्टानुश्रविक विषय तो दृष्टानुश्रविक विषय विष्णा ये दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा मुमुक्षव संत ये जो लोग ऐसा है टीका में विषय शु विषय में विस्तृषा कैसी हो जाती है कहते हैं दोष दर्शना जो विषय है वो नित्य होगा वेदांत में ऐसा नहीं कह पाएंगे कि वेदांत में आकाश नित्य है बैठे बैठे नीला आकाश को देखते रहो और महान सुख होगा विषय तो कभी नाश नहीं होगा वो वेदांति नहीं कहेंगे ऐसा तो विषय सुख, सुनुवादी आदि कहने से साषय तो हमको तो मिला हमारे से कितना बार कहते ना कि दूसरों को पचास मिला इसको सौ मिला खुश तो हुआ बाद में पता चला कि आसनधारियों को दोष मिला <laughs> भाई आसनधारियों को दोष मिलेगा हम तो आसनधारी नहीं हमको सब मिल गया ये तो अच्छा है कहता ना, ना हमको भी आसनधारी ध्वजी करना पड़ेगा ताकि हमको भी दोष मिल जाए इससे दुख हो गया <laughs> तो यहाँ कैलाश में आसनधारियों का विशेष नहीं अन्यत्र है यहाँ सभी समान है <laughs> <laughs> ये मोक्ष विका में कहते हैं क्षय आदि कहने से सात से तो दूसरा चीज यह लोक में इच्छा करने से पदार्थ आ जाएगा इच्छा करने से आ जाएगा पदार्थ नहीं आएगा तो वो पदार्थ फिर विषय कब से कैसे प्राप्त होता है हमको जब भी विषय प्राप्त होता है उसका नियामक कौन है प्रारंभ तो इसलिए विषय प्रारब्ध है तो इतने सारे ये सब दोष उसमें एक तो क्षय हो जाएगा साथ सात है प्रारब्ध है तो प्राप्त तो होगा ये सब दोष दर्शन तो तो दो से ये विरक्त कौन करें के, के मुक्ष व प्रसिद्धा कहते हैं कुछ मुमुक्ष होते हैं जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध क्यों अचारे कहेंगे न सर्वे भवा कामुका एव तो ये बात यहाँ कहे तो हमको स्मरण होता था है मुंडक में कहे यहाँ कहें सर्वे भवादृशा कामुका का एवं न कामुका का अर्थात तो उकम प्रत्यय हो जाता है तत्शिल्थ में कमुकंतु कमु कांत कमु धातु से उकम प्रत्यय तत्शिल अर्थ में कामुक अर्थात विषय इच्छा करना जिसका स्वभाव है नहीं सर्वे भवादृशा भवादृशा में क्या प्रत्यय हो गया दृश्य तुझे क्या प्रत्यय होगा यहाँ भबा दृश्य हुआ है ना? नादीशो दृश्योनालोचने द्रिश, दृश्य अनालोचने कैच यहाँ क्या प्रत्यय हुआ कहीं हुआ भबा में आकर आ सर्वनाम न आकर हो गया भवत प्रातिक था हो तो गए नहीं सर्वे भवादृशा भवादृशा आपके जैसे सिद्धांत कह रहा है पूर्व पक्ष सभी आपके जैसा नहीं है इति यक्ष न प्रसिद्ध अवध्योतक न कथयती जो भाष्य में द्वितीय पंक्ति में कहा ये मुक्ष ये कहने का अर्थ कहने जो आए हैं उनको बोला तो जो आए हैं कोई मतलब प्रसिद्ध पदार्थ तो होना चाहे ना कोई अप्रसिद्ध भी हो जाने से जो आए हैं कहा जाएगा जब जो कहते हैं जो आए हैं उनको बुलाना है जो अर्थात प्रसिद्ध होना चाहिए तो यहाँ कहते हैं यद शब्द प्रसिद्ध का अवध्योतक तो बताता है कथयति भाष्य में दिया गया दृष्टानुश्राविक उसके लिए कहते हैं दृष्टानुश्रविक अनुश्रविक शब्द प्रतिपन्ना स्वर्ग भोगादय शब्दे न प्रतिपन्ना शब्द से प्रात होता है अनुश्रवक अर्थ श्रुति तत्व हो अनुश्रविक आगे भाष्य में ये मुख्य मुख्यवो दृष्टा विषय भी कृष्णा सषत्शबाच्या वक्ष्यमाणल्षण विद्यापगम्य तय शील्याद संसारबीजी विनाशनाथ योग विद्यापनिषद्य उपनिषद शब्द वाच्यम वक्ष्यमाण लक्षण उपनिषद शब्द शब्द वाच्यम षष्टी लक्षणाम यहाँ समाज कैसे कहेंगे यस्य यश यश विद्या उपसद्य का उपपूर्व का सद्वी धातु है इसलिए कहते हैं उपसभ्य उपसद्य का उपगम्य उपगम्य अर्थात श्रवण करके उसको ध्यान करके आगे तनिष्ठतया निश्चय न शीलती श्रवण जब पूर्ण हो जाता है आगे मनन निधि आसन आरम्भ होता है तब निष्ठतया निश्चय न शीलयंती शीलयंती अर्थात मनन निधि आसन स्वभाव वाले हो जाते हैं श्रवण पूर्ण होने से श्रवण पूर्ण होने से अर्थात श्रवण थोड़ा हो जाने से फिर मनन चलता है श्रवण हो तो हमारे अंदर में पहले डिक्शनरी बने तभी फिर मनो उसमें चलेगा तो इसलिए मनो चलेगा तब मनन होगा यहाँ ये यह बात कहा गया वहाँ वो कहा गया ये सब में ऐसा बात दिखता है हमको तो ऐसा अनुभव नहीं आता है ये सब मनन होगा शास्त्र में संशय दिखता है तब तो श्रवण श्रवण उसको दूर करेगा अनुभव में नहीं आता है तो यह आगे मनन करना पड़ेगा अनुभव होने पर भी कभी कभी प्राचीन संस्कार वन फिर विषय में चला जाता है तब तो हमें करना पड़ेगा इन अलग अलग चीज को लेकर शास्त्र संशय है तो श्रवण शास्त्र संशय तो दूर हो गया किंतु तो हमें अनुभव नहीं आ रहा है प्रमेय संशय हो रहा है जो बात शास्त्र कहता है वो तो ठीक नहीं होता है इसके लिए मनन करना पड़ेगा कभी प्रमेय संशय नहीं है हमको अनुभव भी एक बार हो गया किंतु फिर मनोज बार बार जा रहा है वही विषय में तब तो निदिध्यासन करना पड़ेगा तो तीलम निधिध्यास के बाद जो ये लोग करते हैं श्रवण के बाद अर्थात श्रवण काल में यही चलता है तेम अविद्यादेह संसार बीज से अविद्यादि आदि कहने से काम ये सब संसार का बीज है संसार बीज से तो विशरणार्थ का अर्थ कहते हैं बीशसनाद बीशसनाद अर्थात यहां धातु हो गया संसु संसु वही भी क्षय वो भी धातु है उसका हैं तो अर्थ कहते है विनाशनाद अभी तो नशा दर्शन दे अने अर्थ योग विद्या उपनिषद विद्या ब्रह्म विद्या को उपनिषद शब्द से कहा जाता है विसरणार्थ को लेकर के टीका में आचार्य लब्धा असंसारी आचार्यपदेशक्यसंभार जो देती तन निष्ठतया निश्चय शीलयं भाष्य में तृतीय पंक्ति में उसका अर्थ कहते हैं आचार्य लब्धा आचार्य उपदेश से प्राप्त हुआ सात नंबर टिप्पणी देजये आचार्य उपदेशा लबा श्रवण आचार्य से श्रवण प्राप्त होगा होने के बाद यावत् यावत साक्षात्कारी जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक, तक शील अर्थात उसी का निविध्यासन करते हैं विपरीत भावना इत्यादि दूर करने के लिए विपरीत भावना क्यों हो जाती है कहते संसारी हमको लगता है किन्दु शास्त्र कहता है हम असंसारी है दोनों में ऐक्य नहीं हो पाता है असंभव है संसारी असंसारी ऐक्य असंभावना इसको निराश करने के लिए मनो निविध्यासन इत्यादि जरूरत होता है भाष्य में तथा ये कठोपनिषद का आगे मंत्र आएगा ये तृतीय बलि में ये मंत्र आएगा नीचा मृत्यु मुखात प्रमुच्यते अशब्दम अरूपम अव्यय तथा रसम निगंध वच अनाद्यन महतः परम ध्रुवम नीचा मृत्यु मुखात प्रमुच्य पूरा मंत्र है ब्रह्म का स्वरूप का वहाँ निरूपण होता है निषेध मुखे ने पहले कहते हैं अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम अव्यय में तो न वो भी बहुबरी हो जाएगा ऐसा बहुबरी हो गये और अरूपम आगे अगंधवत वहाँ तो दिए हैं इसलिए न अगंध इत अगंध फिर आगे अगंधव मतुपदेये बहुगृह करने का आवश्यक अनादि अनंतम अनादिता महत पर जो समिबुदे बुद्धि गर्भ उससे भी पर है निचा निचा निश्चीय निश्चय करके मृत्यु मुखात प्रमुचते उपाधि तादात्म्य से फिर मुक्त हो जाता है इस प्रकार की मंत्र तीन दे दिया एक तीन पंद्रह मंत्र भी दे दिया मृत्यु मुखात प्रमुच्यते यही मृत्यु मुखात प्रमुचते अर्थात जन्म मृत्यु शरीर को नाश करने वाला जो मृत्यु शरीर को नाश करने वाला है तो ये नाश से वो मुक्त हो जाता है अविद्या संसार विजय ये सब जब विसरण हो जाता है नाश हो जाता है तो स्वयं नाश से मुक्त हो जाता है टीका में गति अर्थ मदाय आह धातु का दूसरा अर्थ है गति गत्य। गति अर्थ लेकर के भी सदृ धातु उपनिषद में अर्थात ब्रह्म विद्या अर्थ का सद्... उपनिषद शब्द हो जाएगा उपनिषद शब्द सद्ध में सदी धातु है विशरण अर्थ लेकर के उसका अर्थ ब्रह्म विद्या हो गया कभी कहते हैं गति अर्थ लेकर भी उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या हो जाएगा भाष्य में पूर्वोक्त विशेषण पर योगाद्रम्या उपनिषद पूर्वोक्त विशेषण मुख्युन विशेषण कहा गया था मुमुखक्षियों का कितना पंक्ति में द्वितीय पंक्ति में तृष्टान श्रविक विषय भी तृष्णा ऐसा मुमुक्षियों को परम ब्रह्म गमयति परम ब्रह्म प्राप्त करता है गमयति में यकार नीच होकर के आया आया तो ये इसको फिर अतोपा वृद्धि क्यों नहीं हुई मितमस गम धातु ये घटाती है ना जपाधी है गम धातु कहा जी है अमंत है मंत नहीं अमंत अमंत होने से इसको मित कैसे हो जाएगा जनी ज्री कसो रंजो अमंता जो अमंत धातु हो जाएंगे उनको भी मित संज्ञा हो जाएगी मित हो जाने से रसो हो तो को परम मुमुक्ष प्राप्त कराता है ब्रह्म गमय प्राप्त ब्रह्म गमय तीन ब्रह्म को प्राप्त करवाता है इस योगा योगा तथा तो प्रकृति प्रत्यय विवेचन करने से ब्रह्म विद्या उपनिषद ये हो जाएगी तथा से बक्षती ब्रह्म प्राप्तो अभूत हो अभूत हो ब्रह्म प्राप्त ब्रह्म को प्राप्त करके बीरज रज शब्द का अर्थ धर्मा धर्म तो बीरज बहुब्री हैजो यस्मात बीरज अर्थात धर्मधर्म रहित तो हो गया अभूत हो गया और क्या हो गया अभूत हो मृत्यु मृत्यु अविद्या का कार्य हो जो अविद्या चली गई तो अविद्या का कार्य भी नहीं रहा मृत्यु तो यहाँ भी विगत हो मृत्यु यु ब्रह्म प्राप्त हो जाने से बीरज हो गया विमृत्यु भी हो गया टीका में अग्नि विद्याधन अभी दो अर्थ हो गया एक विशरण एक गति और तृतीय अर्थ क्या रह गया अवसादन अभी कहते हैं अवसादन अग्नि विद्या अवसाधन आदाय उपनिषद शब्द से तभी इस ग्रंथ को उपनिषद तो कहा जाता है कहते हैं कि इस ग्रंथ में अग्नि विद्या का भी कथन हुआ है ये अग्नि विद्या भी अग्नि विद्या को लेकर के भी उपनिषद का प्रवृत्ति हो जाएगी तो अवसाधन का अर्थ शिथिलीकरण यह विद्या जन्म मृत्यु को थोड़ा शिथिल कर देगा जो बार बार जन्म होना है यह लोक में आएगा मनुष्य लोक में परमायु कितने हो जाएगा सतायुर वही पुरुषो भगवती कहेंगे सौ साल ज्यादा होगा किंतु अगर अग्नि विद्या से अग्नि की उपासना करके स्वर्ग प्राप्त कर लेगा कहेंगे यहाँ का एक दिन न यहाँ का एक वर्ष पितृलोक में एक दिन होता है स्वर्ग लोक में तो अर्था मतलब आधा दिन जैसा होगा पता नहीं गणित वहाँ तो, तो पितृलोक में यहाँ का एक वर्ष पितृलोक में एक दिन तभी हम साल में एक बार श्राद्ध करते हैं ना तो अर्थात उनका रोज एक बार भोजन दिया जाता है कितने लोग से स्वर्ग लोग और थोड़ा ऊंचा है तो और थोड़ा अधिक समय वहाँ रहना पड़ेगा तो वहां भी 100 साल आयु है सर्वत्र 100 साल आयु है हिरण्यगर्भ लोक में ब्रह्मा जी का आयु भी 100 वर्ष है किंतु वर्ष का समय अर्थात ये अधिक कम होता है तो स्वर्ग लोग प्राप्त हो गया तो 100 साल जिएगा तो उतना अधिक दिन वहाँ रह जाते जन्म थोड़ा शिथिल हो जाएगा टीका में अग्निद्यामी अवसादन आदायष्दा लोकादेब्रह्मज्ञ यन वर्ण प्राथ्यम स्वर्गलोकफल गर्भवास जन्म जन्मजरादियोंपद्रव बृंदोका पौनपुन्य प्रभत से शैथिल धात्थ योगा अग्नि शब्द से विराट विराट को है की है की उपासना तो हैं ब्रह्मजा, ब्रह्मजा, जाता ब्रह्मा ज्ञान ज्ञान अर्थात जानाती ज्ञान में क्या सूत्र लगेगा एगो पद ज्ञाप्रिय कह ज्ञान कर्ता अर्थ में क प्रत्यय हो गया तथा जानाती ज्ञान विराट हिरणगर से उत्पन्न हुआ और सभी को जानता है तो कोई भी जगत में पदार्थ है सभी को विराट जानेगा इसलिए विराट को कह गया ज्ञान तो विराट शब्द से अग्नि इसलिए अग्नि कायक नाम है जातभेद जातम जातम व्यक्ति जात भेद किसी का भी जन्म होगा अग्नि पहले उसको जानेगा क्यों अग्नि उसका पेट में रह करके उसका भोजन बचाएगा तो इसलिए अग्नि को तो सर्वत्र रहना ही पड़ेगा कहते हैं ही लोकादिर ब्रह्मज्ञ यो अग्निस अग्नि ही यहाँ लोकादि ब्रह्मज्ञ शब्द से कहा गया तद विषया विद्या अग्नि में हुआ <saute farm> प्राथ्यमाना प्राथ्यमाना है प्रथ्य मनाया जो प्रार्थना किया जाएगा द्वितीय बर से स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतु स्वर्गलोक तदेव फल ताप्ति तेतु तो स्वर्गलोक फल प्राप्ति का हेतु हो गया वो अग्नि अग्नि विद्या अग्निविद्या गर्भवास जन्म जरा उपद्रव वृंद से ये जो लोक में आएगा तो शीघ्र शीघ्र जन्म मृत्यु होगा तो गर्भवास होगा किंतु अगर स्वर्गलोक में जाएगा तो गर्भवास आगे जन्म आगे जरा ये सब उपद्रव वृंद लोकांतरे पौन पुण्यन प्रवृत लोकांतरे अर्थात तो यह लोक में यह लोक में गर्भवास जन्म जरा तो शीघ्र शीघ्र होगा किन्तु तो स्वर्गलोक में गर्भवास भी नहीं है जन्म तो है किंतु तो जरा नहीं है स्वर्गलोक में गर्भवास नहीं है एकाएक वहाँ उत्पत्ति ऐसे हो जाएगी तो मतलब बन जाएंगे तो पुराण में आता है इनका जन्म हुआ उनका जन्म हुआ सब आता है तो वहां तक तो उनको त्रिदशा कहा जाता है अर्थात तो उनका आयु सर्वदा तीस साल होगा अच्छा तो ये हो सकता है तीस साल का जन्म हो जाएंगे पता नहीं किन्तु जरा वहाँ नहीं है क्योंकि त्रिदशा इनके स्वर्ग जाते हैं भोग करने के लिए अगर जरा आ जाएगी भोग हो पाएगा ये तो उद्देश्य का व्याघात हो जाएगा इसलिए वहाँ जरा तो नहीं है ये जन्म थोड़ा अन्वेषणीय माँ लोग थोड़ा खोज सकते हैं पुराने के आदमी इसके बारे में क्या कहते हैं क्योंकि योग सूत्र का भाष्य में तो तीर्थशा कह करके उनको कहा गया तीस साल वो सीधा प्रकट हो जाएंगे फिर समय हो जाएगा तो पिघल भी जाएंगे जहां बार बार जन्म मृत्यु देखेंगे तो एक प्रकार की लगेगा ये तो होना ही है रोज गंगा जी में जाओ दो चार जल रहे होंगे तो कहेंगे हाँ ये तो होना ही है ऐसा किंतु जहाँ बहुत दिन के बाद कभी होना है जाना पड़ेगा तब तो, तो दुख उतना अधिक होगा इसलिए कहते हैं स्वर्ग में जो दुख होगा उसी से उसका शरीर मतलब द्रविभूत हो जाएगा पिघल जाएगा उपद्रव वृंद से वृंद से समूह से जो गर्भवास जन्म जरादी उपद्रव उपद्रव दुख कष्ट ये लोकांतरे पौन पुण्य प्रवृत से लोकांतरे यो लोक में यह तो बार बार जल्दी जल्दी हो जाएगी किन्तु स्वर्गलोक में अवसादित्व न ये अग्निविद्या अनुष्ठान करके स्वर्ग प्राप्त करेगा तो अग्निविद्या ये बार बार जन्म मृत्यु जरा इत्यादि को शिथिल का अर्थ हो गया शैथिव धात्थ योगाद धातु कौन हो गया सद्री सद्री धातु का अर्थ अवसादन है तो धात्थ अग्नि विद्या अपि उपनिषद इति अग्निद्याषद बाकी जो कहा तो उस विद्या को ब्रह्म विद्या अभी उपनिषद ऐसा कहता नहीं कहता क्यों ब्रह्म विद्या तो उपनिषद मुख्य अर्थ है तो यहाँ अपी कहते हैं अर्थात अग्नि विद्या उपनिषद का मुख्य अर्थ नहीं है ये गौण अर्थ है इसलिए यहाँ शब्द से कह दिया गया अग्निविद्या गौणत्व तो दिखाने के लिए उपनिषद उच्चते तथा चक्ष्यती आगे कहेंगे स्वर्ग लोगों का अमृतत्व भजनते स्वर्ग का भोगरी है स्वर्गोलोको ये संग अमृतत्व आपेक्षिक आपिक निरपेक्ष अर्थात सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे ऐसा नहीं है कुछ दिन तक अमृत रहेंगे अर्थात मरण प्राप्त नहीं होगा अभी गुरुपक्ष कह रहा है आप विद्या को उपनिषद कहते हैं किंतु लोक में तो दिखा जाता है न उपनिषद शब्द अध्येतारो ग्रंथम अभिलोपयती तो कहते हैं कि आप कठोपनिषद उपनिषद ले आया पुस्तकालय से तो कहते हैं कठो ले आया मतलब ग्रंथों को कहते हैं ना ब्रह्म विद्या को जाएंगे तो पुस्तकालय वाला दादा आपको दे देगा ब्रह्म विद्या <laughs> होगा कहते हैं उपनिषद शब्द है न अध्येतारो ग्रंथम अभिलपयंती वो तो ग्रंथों को कहते हैं अभिलपयंती लपतायाची वो तो ग्रंथों को कहते हैं और दूसरा भी कहते हैं कहाँ जा रहे हैं कहते हैं कठोपनिषद का पाठ होता है कहते हैं उपनिषदम अधिमहे है, अध्यापया तो उपनिषद शब्द से तो ग्रंथ को ही कहा जाता है तो सिद्धांतिक कहते हैं एवं नोषो ये बात में कोई दोष नहीं है अतः तो ग्रंथ को उपनिषद कहा जाए जाने से कोई दोष ये नहीं है अभिद्यादि संसार हेतु विसरणादे है सदिधातुअर्थ से ग्रंथ मात्र असंभव अविद्यादि वही संसार का हेतु नाश नाश से सदी धातुअर्थ से ग्रंथ मात्र असम्भवात सदरी धातु का जो बिशरण अर्थ है वो ग्रंथ मात्र में संभव नहीं है ग्रंथ हमारा कमरे में है और हम अविद्या से मुक्त हो जाएंगे विद्या होकर के तो नहीं हो पाएगा ग्रंथ मात्र असंभव और विद्या एवं तो संभवत ब्रह्माकार वृत्ति हो गई विद्या हो गई तब मुक्त होगा नहीं होगा हो, हो जाएगा तो ब्रह्म विद्या में तो संभव है ग्रंथ में संभव नहीं है और ग्रंथ श्या कहते हैं ग्रंथश्यापी तथ्य न तत्शब्द उपपत् ग्रंथ से लेकिन ग्रंथ मात्रे विद्या असंभवत सदृध धातु का प्रयोग ग्रंथ मात्र में नहीं हो पाएगा क्योंकि वो मुक्ति नहीं दे सकती है किंतु विद्या में तो संभवत और ग्रंथ से न ग्रंथ भी उसके लिए किसी के लिए विद्या के लिए तत्पद से विद्या होने से ग्रंथ में भी तत्शब्द उपपत्ते है तत्शब्दत्व अर्थात उपनिषद शब्द तो है जैसे अभी ग्रंथ विद्या इसमें कार्य कौन है कारण कौन है विद्या कार्य है ग्रंथ कारण है ग्रंथ के आधार पर विद्या होगी तो अभी ग्रंथ कारण है कारण में कार्यवाचक शब्द उपनिषद शब्द को, को प्रयोग कर दिया तो कारण में कार्यवाचक शब्द प्रयोग होता है उसमें कोई दृष्टांत है उसके लिए देते हैं आयुर्वे घृतम आयुर् घृतम इसमें कारण कौन है कार्य कौन है कारण हो गया घृतम और आयु हो गया कार्य तो यहाँ कह देते है आयुर्यी दे घृतम तो ये जो घृतम है कारण है उसको कार्य के स्थान पर प्रयोग कर देते हैं आयु कह देते हैं <स्थिति> इत्यादि वक्त तस्माद् मुख्या मुख्यया वृत्ति उपनिषद शब्दों वर्तते ग्रंथे तो भक्तिया इसलिए ब्रह्म विद्या में उपनिषद शब्द मुख्य या शक्ति वृत्ति से व्यवहार होगा और ग्रंथे भक्या, भक्या भागव, तो भक्त्या भक्त्याग भाग अर्थात लक्षण भक्त्या लक्षण या जब ग्रंथों को उपनिषद कहते हैं तो ये लक्षणावृत्ति टिका में पूर्व पृष्ठा में है भू राधि लोका नाम आदि अच्छा बहुत शुक्रिया लोकादि ब्रह्मजाजियो कहता था भूरादि लोका नाम आदि इति लोकादि जो भाषा में लोकादि पद दिया उसका विग्रह दी हैं अर ब्रह्मज प्रथम जो जातो ब्रह्मज प्रथम जो ब्रह्म प्रथम ब्रह्मो जात अच्छा नंबर टिप्पणी ब्रह्म हिरण गर्भ एक प्रथम जहाँ विराट को प्रथम कह दिया गया ब्रह्मणो जातः इति ब्रह्मज तो ब्रह्म शब्द से हिरण्यगर्भ लिया गया तो हिरण्य हिरण्यगर्भ से प्रथम उत्पत्ति विराट की होती है किंतु तो हिरण्यगर्भ का भी जन्म होता है इसलिए कहीं हिरण्य ही? गर्भ को प्रथम ज जा कहा जाता है यहाँ किंतु प्रथम यहाँ किंतु प्रथम ज ब्रह्मणो ष्ठी दिया इसलिए प्रथम ज ब्रह्मण नहीं है प्रथम विराट है ब्रह्मोष्ठी पंचमी ब्रह्मण जात ब्रह्म से ब्रह्म शब्द से हिरण्य तो यहाँ प्रथम जो कह करके विराट को कह दिया गया किंतु अन्यथा प्रथम से गर्भ को कहा जाता है सीघ सभी को जानता है ग्रंथे तो भक्त्या उपचारेण उपनिषद शब्द प्रयोग इत ग्रंथ को तो उपनिषद कहा जाता है गौण वृत्ति से उपचारेण उपचार शब्द का अर्थ देखिये तीन नंबर टिप्पणी तीन नंबर सहचरणादि निमित्तेन निमित नाव तद अभिधानम सहचरणादि निमित्तेन साथ साथ अगर चलते हैं अतदभावे जो तदभाव तद्रूपो नहीं है उसमें तदिधानम जैसे कहा जाता है, हैं सिंह मानव कह ये सादृश्य को लेकर के यहाँ गौण प्रयोग कर देते हैं साथ साथ होने से क्या साथ साथ है जिन्हें धर्म समान समान है इस प्रकार की जगह में कहते हैं सह चरण आदि निमित्ते समान चरण है चरण आचरण कह सकते हैं गुण कह सकते हैं अतभाव है जो वास्तविक सिंह नहीं है उसमें भी तत्व अभिधान सिंहत्व का अभिधान मानवों को, को सिंह कह इसको उपचारक और प्रयोग कहा जाता है आज यहाँ तक ओण निग्रह सन्ो भगवान शनो बृहस्पति स नो विष्णु नम नमः नस्ते वायु ध्वशन प्रत्यक्ष ब्रह्मशन विरलवादुशन सत्यम्वादिश कर्मा मारे भगवताे आये मारे बता ओम शांति शांति शांति ओ अत्रम yeah, करि पर वाली लोगों